देवी भागवत पांचवा स्कंध शुंभ का निधन इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी चल दिया उस अवसर पर हाथी घोड़े रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगणी सेना भी उसके साथ चल पड़ी सभी नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे उस पर्वत पर जाकर शुम्भ ने भगवती जगदम्बा को देखा उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी संपूर्ण भूषण उनके शरीर को कर रहे थे सभी लक्षणों से वे थे देवता यक्ष गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी देवी को देख कर शुभ मोहित हो गया मन ही मन वह सोचने लगा अहो इसका रूप कैसा सुंदर है अरे इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है और धीरता ये दोनों धर्म पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुखमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है यह एक विलक्षण बाद दृष्टिगोचर हो रही है रूप में यह रति की तुलना करने वाली है सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली महाबलिदान मारे जा रहे हैं इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए इस मरालाक्षी को वश करने के उपयुक्त कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं है क्योंकि अभिमान में मत रहने वाली यह मोहिनी देवी ही सर्व मंत्रमयी है सुंदर वर्ण वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए अब मेरे लिए सम्रांगण से पृथक होकर पाताल में जाना उचित नहीं है यदि शाम दान और भेद इन उपायों से भी यह अपार शक्ति रखने वाली देवी वश में न हुई तो ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाऊं भी कहाँ स्त्री के हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे अपनी फैलती है ऋषियों ने बतलाया है कि श्रेयस्कर मृत्यु वह है जो समरभूमि में समान बल वाले योद्धा के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो दैव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई है जो सैकड़ों हजारों वीरों से भी अधिक बलवान है अत्यंत बलशालिनी यह नारी हमारे कुल का सम्यक प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है इस समय यदि सामनीति से युक्त वचन कहे जाएँ तो वे बिल्कुल निष्फल हैं क्योंकि यह तो मारने के लिए ही आई है तब फिर शांति से यह कैसे संपन्न हो सकती है भाति भाति के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण कुछ धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता भेद नीति भी नहीं काम दे सकती क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं अतएव भागने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना ही ठीक है अब विजय अथवा प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो कोई चिंता नहीं